शिलिंग हो गया था अमता ये ये सूत्र में कितने पद है पहला पद क्या है अदंत अदंते अदंत अदंत हो गया तो विसर्ग हो जाएगा अय हलंत नेर अय आदेश अय आदेश होता है आकार उचारण के लिए रखेंगे तो उच्चाण के लिए नहीं रखा अय आदेश से जो अय हलंत से आकार की संज्ञा नहीं होगी प्रयोजन अभा बात hmm. और अय अदंत करेंगे तो अकार की संज्ञा होगी फिर अय में आगे विभूति विभूति का लू करना पड़ेगा अय हलंत रहेगा तो कोई आपते लूंग लकार में लुंग लकार किस सूत्र से आता है मांगे लुंग है लुंग दूसरा है मांगे और कैसे लौंग से ये लौंग या लुंग हाँ, लौंग लंग दोनों कॉमन धातु से निंग किस सूत्र से होगा कम निंग। नीं कामी बनने के बाद लुंग लकार में आउट आगम होगा क्या सो लुंग लंग लिंग कामी अगे ती ती है ना प्रत्यय न तो प्रत्यय तो, तो क्या कार्य की संज्ञा है अतच तव तो पूरा रहेगा हाँ चिल्ह लुंगी होगा चिल्हे सिच प्राप्त है हाँ उसके बाद करके श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग चंग होता है ये कर्तरी लकार में लगेगा करतरी लुंगी चिल्ली को चंग होगा नी श्री द्रु आगे क्या है श्रु दंत सालब है श्रु दंत है सर्वप्रथम में दंत है तालब है तालब है दंत चाहिए ने श्री श्रीदृ श्रुगत्यर्थक नित श्रियादिभ्य च्ले चंग सर्त लुंगिपारे ही लुंग पारे चिली को चंग होगा चंग का हकार हल चकार चुट्टु क्या बचेगा अकामी अत इति स्थिति अकामी में ई है ई क्या अ है चंग पर रहते अकामी में इकार को गुण की सूत्र से प्राप्त है गुण हो जाएगा क्यों नहीं होगा गीत पर हमें तो नहीं होगा क्यों गीत से निषेध हो जाएगा गुणा नहीं होगा गुणा नहीं होगा तो ई अंग आदेश प्राप्त है ये अशिष्ण था तो यंग प्राप्त है नहीं प्राप्त है क्यों यंग यंग गुना वृद्धि जो भी प्राप्त होता है उसको बात करके अन्नी का लोप न्यक लोप यंग यन गुण बुद्धि दीर्घ्य पूरा भी प्रतिषेधन ऐसे भारतीय इसमें नहीं है नी और अक्र का लोप होगा यंग युण बुद्धि दीर्घ्य इसे इन्हीं का लोक हो जाएगा लोप हो जाएगा ये सूत्र पहला आया है अनिडाधा वार्धा के परे नेर लोप है सत नी निका लोप हो जाएगा अनिट आधु अर्ध धातु के परे तो अर्ध धातु को चंग है किंतु उसके आद्य में अनिट होना चाहिए ईट नहीं होना चाहिए ईट या नहीं।, नहीं कामी में ई नहीं ईट हाँ नी है तो निका लोप हो जाएगा लोप होने के पर क्या बजेगा अकामे तो लोपत हो गया प्रत्यय ले प्रत्यु रक्षण मानकर आगे सूत्र लग गया नौ रस्व नव चंगी उपधा को ह्रस्व करेगा चंग पर नव यदंगम चंग पर नव यदंगम अब ये चंग पर नी पर अंग कौन है अकाम चंग पर कन्नी को नी को अलग कर दिया नी प्रत्यय पर में है चांग पर नीलोपने पर भी प्रत्यलक्षण प्रत्यय प्रत्यलक्षण अकाम हो गया अंग तस् उपधाय ह्रस्या अंत्यल कौन है अंत्यल कौन है कौन अंत्यल है मकर उसके परे उपधा है अलुंतिया पूर्व उपधा पूर्वण कौन है आ का में आ उसको रस हो जाएगा रसन पर क्या बनेगा अ कम अत आगे चंगी बोलो सूत्र संगी पर अनाभ्यास से धात्ववयसे प्रथम सेवे स्व जा द्वितीय से चंगी चंग पर रहते जैसे लेटी धातु और अनाभ्यास से, तो से अनुभति आदि है तो चंग पर रहते भी द्वित्य होगा अनाभ्यास से धातु अवय से एक आचह प्रथम से द्वित अभ्यास अन अनाभ्यास अभ्यास होने द्वित होने के बाद नहीं होगा धातु अवय से प्रथम को दे होगा आजाद देव द्वितीय से यहाँ अजा देव द्वितीय से क्या है अम अगे चंग है चंग पर होते किसको दित होगा काम को दित होगा आजादी दे तो, द्वितीय को कम को अ कम कम अगरे अत अभ्यास पूर्व अभ्यास आगे। अभ्यास में क्या रहेगा च अच कम अन्न व लघुनी चंगे नग लोपे कितने पद है छे? आगे किसको बोलो पांच तो गया नहीं बोलने से अच्छा है गलती नहीं होगी बोलेंगे तो गलती की संभावना चार है पहला है सनबत लघु नी सप्ताह है लघु का चंग, परे पे। चंग, परे नौ या चंग पर अन्ग लोपे चंग पर नंगम चंग पर नीपर है अंग है तस्य जो अभ्यास लघु पर लघुनी का अभ्यास लघु लघुपरक हो अभ्यास के आगे जो सरवर्ण रहेगा वो लघु होना चाहिए तस्य सन्निव तस शनिव कार्य सियावत्थ क्या सन्निव शनिवत में क्या प्रत्यय है हैत्तु प्रत्यय मत्तु प्रत्यय सनवत्म में बत्ती प्रत्यय किस सूत्र से है? तेन तोल्य हिंदी संस्कृत है तोल्य आगे विसर्ग अनुसार कुछ होना चाहिए नहीं नुल्य हाँ वो करता है तेन तोल्य क्रिया से कितु यहाँ उसे नहीं होगा त्र त मथुरा इयमिव मथुरा वृघ्न प्राकार लौक सन्नी इव सन्नी इव शनि इव ये शन वत का विग्रह है शनि इव शनि सप्तमें तो है आगे इव तत्र शन पर रहते जैसे कार्य होता है ऐसे कार्य होगा किसको होगा अभ्यास को अभ्यास को कार्य होगा सन्नी इव शन सन्न पर रहते जो कार्य होता है यहाँ शन नहीं होने पर भी अभ्यास को सन्नी इव कार्य में शनि तो व रहे कि किसी अभ्यास होगा जो अभ्यास लघु पर का हो और वो अभ्यास फिर किसका है अंग का अंग कैसे होना चाहिए अंग कैसे होना चाहिए चंग पर नव यद चंग पर नी पर रहते अंग के परम क्या चाहिए चंग परक नि परमेनी मिनी के आगे चंग नि प्रत्यय आगे चंग रहेगा उसका जो अंग निप्रत्यय का जो अंग उसे अंग में जो अभ्यास हो लघु का हो उस अभ्यास का कार्य होगा सन पर रहते जो कार्य होता है इसी प्रकार सन इव कार्य में से आत किंतु उसमें और एक शर्त है नव अग्लों पे असती आ, इ, उ, री, ली, ये अक में आते हैं ये अह का लोप कहीं हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा फिर अकलोप किसे नव नव सप्ते में तो नी निमित्तक नी को निमित्त मान करके अह का लोप होगा तो वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा अग्लोप असती अग्लोप नहीं हो तो कम में उकार का लोप हुआ है कम कांत है ना नहीं उकार का तो लोप है।, है, है।, है तो, तो अग्लोप तो है अक में कराएगा अग्लोप है अग्लोप है तो यहाँ सूत्र लगना चाहिए कैसे लगे अग्लोपत है हाँ अग्लोप तो हुआ है कम कांति कांतिक उकार क्या लोप तो हुआ किंतु नी को निमित्त मान करके उकार क्या लोप नहीं हुआ उकार के लोप किस सूत्र से हुआ इससे लोप करता है तत्व लोप ईद संज्ञा के सूत्र से हाँ ईद संज्ञा होने से तस्य लोप से लोप हुआ उसका निमित्त तो नहीं है या नहीं हाँ उपदेसी जमुना सीखी थी और तत्लोप ये लोप करने के लिए निमित्त तो नहीं निमित्त तो अक का लोप होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा कथ धातु कथ है कथक अदंत है कथक के आगे नीचे होगा चूरादि में सूत्र आता है तो नीचे होने पर कथक के अकार को नी पर रहते लोप करने के लिए कोई सूत्र है अतुलोप कथा के अकार का लोप होगा नी अर्धात्व को पर रहते इसलिए नी को निमित्त मान के कथा के अकार का लोप होने से वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि नी निमित्त का अक का लोप हुआ यहाँ कमो में उकार का तो लोप हुआ उकार अक में आता है अघलोप तो हुआ किंतु नऊ नी निनिमित तक अवलोप नहीं कथक अकार का लोप होगा अतोलोप नीच करने पर वो नी निनिमित्त तक अकलोप हुआ वहाँ नहीं लगेगा अभ्यास लघुपर का होना चाहिए एक धातु तक्ष धातु ही तक्ष तनु करने जिस धैर्य बनता तक्षक बड़े ही होता है लकड़ी को बाँसुला से ऐसा काटता है तक्षक तक्ष क तक्ष धातु का, का, का, का।, का फिर लुंग लकार में वो नीचे कर नीचे करेंगे तो अभ्यास में तय तो अत तक्षत अत तक्षत बनता है क्या बनता है अत तक्षत वहाँ भी नीचे है चंग हुआ है न चंग पर न ऊपर त है किन् जो अभ्यास त तो है उसके आगे क्या त तो है अभ्यास में आगे है तक्ष त तो के आगे क्या है तक्ष तक्ष में त तो आगे क स संयोग गुरु दूसरा त तो में जो है वो लघु है या गुरु है गुरु गुरु के सूत्र से साइ से गुरु, से गुरु। से को कौन है क स स है अत तक्षत में क संय पर में होने से क्ष के पहले त में और ह्रस्व था वो गुरु हो गया गुरु से अभ्यास में जो त है वो लघुपरक हुआ लघुपरक हुआ नहीं होने के कारण ये सूत्र वहाँ नहीं लगता है अत तक्षत में अत तक्षत अरक्षत तक्ष अरक्ष में ये सूत्र नहीं लगता है क्योंकि अभ्यास लघु परक नहीं है तो क्या क्या होना चाहिए अभ्यास शनि इव कार्य सन परहत जो कार्य होता है वही कार्य होगा शनि इव कौन से शनि सप्तमें अंत सन पर में रहते जो कार्य होता है सूत्राग्ञ आएगा सनत सन सन परते अ को ई होता है तो ये सूत्राज है तो सन परहत जो कार्य अभ्यास को वही कार्य होगा किसका अभ्यास है चंग पर करनी पर रहते जो उसका जो अभ्यास अभ्यास अंग का होगा अंग कैसे होना चाहिए चंग पर करनी पर रहते किस प्रत्यय का अंग होगा नी प्रत्यय का नी प्रत्यय का अंग नी को मिला करके अंग संज्ञा नी को छोड़ करके क्यों नी को छोड़ना क्यों प्रत्यय तो हुआ छोड़ना क्यों नहीं सूत्र क्या है? हैदादि प्रत्यय वहाँ अलग पद क्या प्रत्यय सप्तम है तो प्रत्यय पर रहते पूर्व के अंग संज्ञा होती यशमात् प्रत्यय विधि अंगम नहीं कहा तदादि कहेंगे प्रत्यय को मिलाकर के मिला अंग संज्ञा हो जाएगी तदादि प्रत्यय अंगम प्रत्यय पर रहते पूर्व की अंग संज्ञा यहाँ कौन सी प्रत्यय है नहीं चंग भी प्रत्यय है नि भी प्रत्यय किंतु नि प्रत्यय के लिए अंग लेना और नि केस होना चाहिए उसके आगे चंग हो चंग पर का नि पर रहते जो अंग अंग का जो अभ्यास हो अभ्यास संज्ञा तो के सूत्र से पूर्वभ्यास अभ्यास जो अभ्यास कैसे होना चाहिए लघु पर ग, पर में लघु हो उसको कार्य उसको सन पर रहते जैसे कार्य होगा नौ अग्लोप असती नौ सप्तमें तो नी को निमित्त मान करके अग्लोप नहीं हो तो वृत्ति में कितने पद है बोलो गिनती करो बताओ तेरह चौदह पंद्रह आगे बोलो किसको आता है चौदह सोलह हाँ तेरह चौदह पंद्रह सोलह आगे नीलाम में जो आगे बढ़ता है उसको कहते न पंद्रह कम हुआ आगे बढ़ो तो कोई सुनेगा <laughs> में कितने पद है आ, दो करेंगे तो सोलह हो जाएगा एक करें तो ये पंद्रह पंद्रह होगा चौदह वाले क्या नहीं चंग परे एक पद है याद अंगम ऐसा भी कर सकते हैं यद अंगम ही कर सकते हैं यद अंगम दो पद भी हो सकता है एक भी हो सकता है दो हिसाब करेंगे तो सोलह हो जाएगा आगे लघु पर एक सन्नी अलग इवा अलग बताया था आगे तो सर नऊ अग्लो पे असती अभी गिनती करो कितना होता है तेरह चौदह से शुरुआत है यद अलग अंगम अलग कर तो कितना होगा सोलह हो जाएगा हाँ देखो ये सूत्र क्या करता है ये सूत्र है अतिदेश सूत्र शनि इव कार्य सनवत्ति घटितत्व अतिदेशतम अतिदेश करता है पर में सन नहीं है किंतु शन करता है शनि इव कार्य में शायद सन पर जैसे कार्य होता है ऐसे कार्य होगा अभी धातु देखो यहाँ प्रकृत में क्या है अभी क्या स्थिति बना अ कम अ त तम के आगे नी है लोप हो गया लोप हो गया तो प्रत्यय ले पे प्रत्यय लक्षण मान करके नी प्रत्यय का अंग नी प्रत्यय का अंग कौन है अकम अकम हो गया अंग अकम है अच्छा कम क्या है अच्छा कम और नी क्या के चंग है चंग पर को अंग है कौन हो ग उसका जो अभ्यास अभ्यास कौन है च अभ्यास कैसे होना चाहिए लघु पर लघु पर लघु पर अभ्यास लघु पर को हो अभ्यास क्या है च उसके आगे क्या स्वर बना है क में अः लघु है <coughs> किस सूत्र से लघु पर अभ्यास हुआ तसे शनि इ्य में सन, सन पर्ते जैसे कार्य होता है इसे कार्य हो जाएगा नऊ अग्लोप असति यदि अकलोप नहीं हो तो कमु के उकार का तलोप लोप हुआ था अग्लोप हुआ था किंतु नऊ नी को निमित्त मान करके अक का लोप हुआ था एसूत्र से लोप हुआ था और किसका लोप हुआ था मालूम है हाँ नहीं मालूम भाई किसका लोप वो आराम ही था थोड़ा पीछे रहता है क्या ज़्यादा आराम से समझ नहीं आएगा किसका लुप हुआ तो बताओ हैं उकार का किससे से तुप हुआ तसे लोग तसे कशिया हो नहीं तस्से में तसे का उकार होता है हाँ तसे का तो तो इत तस्य तो लोप सैत तस्तःत का लोप होता है इत संज्ञा किस सूत्र से हाँ नी को निमित्त मान करके लोप हुआ इसलिए नउ अगलोपे असति नउ अग्लोप नहीं हुआ सनिवत कार्य होगा शनिवत कार्य करे सन्यत कितने पद हैं शनि अतः अभ्यास सत सियात शनि इसमें कितने पद है द्वितीय पद क्या है अत क्या भी होती यही तो है समझना चाहिए पंचमी कारण से पंचमी षष्टी एक प्रकार है किंतु क्या भी होती है ष्टी स्थान है अत अत को होता है अभ्यास के अकार को होगा, सन पर हो तो यहाँ अभ्यास क्या है च अभ्यास में अ को ई होगा क्यों पर चाहे सन पर में शन है सन का है सन नहीं सन वत हुआ सन पर रहते जो कार्य होता है वो कार्य हो जाएगा तो कार्य होने से अभी अकार को ई कर दो तो रूप क्या मानेगा आप असी कम असी कमतः हुआ आगे सूत्र है दीर्घो लघो लघु और अभ्यास से दीर्घ सियावद्ध भाव विषयी लघो दीर्घ लघु को दीर्घ होगा वो भी लघु और अभ्यास लघु जो अभ्यास हो उसको दीर्घ होगा संवद्ध भाव विषयी जहाँ शनबत्त होता है शनवत भाव जहाँ सन पर है तो नहीं सनबत् होता है तो उसी समय ये सूत्र लगेगा यहाँ शनबत्त हुआ सनव रघुनी चंग पर तो सनबत भाव स्थल में ये सूत्र लगेगा तो लघु और अभ्यास से दीर्घ अभ्यास स्वयं लघु होना चाहिए पहले जो लगवाया था वो क्या आया था लघुपरक अभ्यास होना चाहिए अब यहाँ अभ्यास स्वयं लघु होना चाहिए पर में लघु हो है, नहीं बात नहीं अभ्यास स्वयं लघु अभ्यास स्वयं लघु होने से च में को हो अ को हो गया था किस सूत्र से धन्य इसको दीर्घ हो जाएगा अचीक मत बन जाएगा क्या बनेगा भ्रज धातु का जब करेंगे नीच करेंगे तो भ्रज का अभ्यास में क्या रहेगा चंग करेंगे नीच करके नीच करके तो ब हो जाएगा ब में अ ल ना नहीं घ नहीं है क्या, के क्या है संयोग है क्या है भ्र भ्र होने के कारण न ब में अ हो गया संयोग के गुरु गुरु हो गया गुरु होने से वहाँ बन जाएगा सनत से तो ये हो जाएगा कि तो दीर्घ नहीं होगा दीर्घ को क्यों नहीं होगा लघु को दीर्घ होता है सनबत हो गया भ्र धातु है भ्रजा से नीच करके रूप लकार बनाएंगे भ्रज नीच चंग हो जाए जहाँ नीच करेंगे वहाँ चंग हो जाएगा नीच श्री दृष्ट द्रभ्य कर्तरी चंग भ्रज को द्वित्य हो जाएगा अभ्यास में ब होगा शनबत हो जाएगा शनबत हो जाएगा शनबत होगा नहीं बताओ भ्रज धातु ध्यान में नहीं आया तो नोट कर कप लिखो भ्रज धातु भ्रज से नीच करो नीच करने के बाद चंग करो लुंग लकार में ती पी परस में दे ती पिलाओ इतम है अभिभ्रजत भ्रज धातु से नीच नीच के आगे निच द्रुव्य करतरी चंख चिल्ली को चंग करो भ्रज धातु है पहले द्वित करेंगे किसूत्र से चंगी चंगी दित्व कैसे होगा हो चंगी परे द्वित्यो होता है चंग पहे चंग के सूत्र से होगा निश्र सभ्य कर्त चंग हेतुमति चतुर निच करेंगे भ्रज धातु से चंग हुआ चंग से द्वित्व करेंगे तो भ्रज ब्रज भ्रज, भ्रज रहेगा अभ्यास में पूर्वभ्यास अभ्यास अभ्यास कौन हुआ ब नहीं बही भ्रज को द्वित्व करने के बाद अभ्यास कौन है ब्रज भ क्या भ्रज पूर्वभ्यास से सह क्या अभ्यास में रहेगा भ भ को अभ्यास से चर्च क्या होगा भ अब्रज अत नीचे हो जाए नी क्या लोप होता है किस सूत्र से नहीं रनिटी अब भ्रज तो यहाँ सन वत होगा नहीं देखो क्या रूब ना अब भ्रजत सन वत होगा नहीं होगा बताओ सन ब लघु पर नगल पे सनबत होगा लघु पर के है देखो लघु पर या नहीं देखो लघु पर है नहीं बताओ अभ्यास में क्या है ब सनबत होगा तो संत ही होगा अभ्यास में ब है अभ्यास में जब ब है वो लघु पर के है या गुरुपर के है बोलो अब भ्रजत अब भ्रजतें ब में जो अभ्यास है वो लघु परक है या गुरु हैं कह लघुपरक है, है? परके? क्या है गुरुपरक है बोलो सुब्रत तो क्या है अब भ्रजत अभ्यास लघु पर के या गुरु पर परक हैं? लघु पर के लघु पर के कितने हाथ उठाओ गुरु पर के वाले कितने हैं? उठाओ डरते क्यों लघु पर के गुरु पर के कैसे हुआ व है अभ्यास उसके आगे क्या है भ्र भ्रह्मी जो अ गुरु है या लघु है, है भ्रम जो अरु है लघु है बताओ संयुक्त गुरु लगेगा भ्रम अ को गुरु संज्ञा हो जाएगी गुरु से कौन गुरु होगा ब का अभ्यास के अकार की गुरु संज्ञा होगी आगे क्या है भ्रम जो है वो लघु है गुरु है भ्रम जो है वो लघु है गुरु है लघु है तो अभ्यास लघुपरक हुआ या गुरु पर हुआ लघुपरक है समझ में उसका जो अभ्यास लघु पर के अंग कौन अंग संख्या कौन है अंग कितने हैं अब भ्रज इसका जो अभ्यास कौन है बह लघुपरक है लघु पर उसके शनिवत कार्य होगा शनिवत कार्य होने से क्या होगा सन्यता से ई हो जाएगा ब के कर को क्या होगा बी हो गया से अभी भ्रजतत् बन है क्या मना अभी सन दीर्घ लघु सूत्र से दीर्घ करो दीर्घ हो जाए ना नहीं लघु है ना नहीं अभ्यास लघु है लघु परक है अभ्यास लघु परक है या लघु है लघु परक लघु नहीं हाँ इसको समझो अभ्यास लघु है लघु है लघु परक है लघु परक होने से सनबत हो गया सनब लघुनी चंग पर नो पे सनबत होने से उसका कैरे क्या हुआ सन्नत से इतो हुआ और दीर्घ लघु से दीर्घ हो जाएगा क्यों नहीं होगा लघु नहीं अभ्यास लघु नहीं है किस तरह से गुरु हुआ हाँ अभी कहते तो लघु परक है फिर कहते तो गुरु है लघु परक है गुरु है गुरु नहीं लघुपरक भी है गुरु भी है अभ्यास में जो ब में आए है वो लघु पर है क्योंकि उसके आगे लघु है भ्र का अ भ्र का अ लघु है या गुरु है और अभ्यास में क्या वर्ण है ब में अ वो लघु है गुरु है हाँ गुरु होने पर लघु लघुपरक हो सकता है सेम गुरु है किंतु तो आगे लघु है गुरु क्या के शिष्य रह सकते ना नहीं गुरु से गुरु है हे आ गुरु है लघु है देखो आ गुरु है तो क्या हुआ अभी भ्रजत मना वहाँ दीर्घ लघु लगा नहीं लगा अत तक्षत तो बताया लिखो अततक्षत तो लिखो तक्ष धातु से नीच करके द्वित्व कन्या चंगी से अभ्यास में रहेगा तक्ष अठ तक्ष तक्ष नि त तो, ती ती का रित से तकार से लोप होता है तक्ष को तक्षकुद्वित होगा संगी से तक्ष तक्षकु कण से अभ्यास में क्या रहेगा तक्ष से से क्या रहेगा अभ्यास में त तो, तो, तक्ष त तो, अभी अभ्यास कौन है तो, अंग का अभ्यास लघु पर क्या नहीं लघु लघुपर्ग नहीं इसे सनबत होगा अभ्यास लघु है ना नहीं दीर्घ लघु लग जाएगा दीर्घ लघु लगेगा नहीं प्रश्न है दीर्घ लघु कहाँ लगता है सनबत होता तो नहीं हुआ सनबत नहीं होने से अभ्यास लघु होने पर भी दीर्घ नहीं हुआ तो संयत से ये हो जाएगा ना नहीं सनबत नहीं होने से संयत ई नहीं होगा रूप क्या बनेगा अततक्षत यहाँ सनबत क्यों नहीं हुआ लघु परक नहीं है पर में तो क्या के त तो में असत तो है किन्तु वो संग के गुरु हो गया अभी क्या रूप बना कम धातु का कम धातु में क्या रूप पर ले था अच कम अत सनवत होगा सन से हो गया उसके बाद क्या सूत्र लगेगा दीर्घ इ को दीर्घ हो जाएगा रूप क्या बनेगा अची कमात तो। रू बोलो अभी अची कमा ती तो। चीकम कमेता आतोंग की तरह बोलो जाएगा बोलो अची कमात अची कमंत में क्या बोलता हूँ फिर बोलो अची कमात तो। कमा बही अची कमा बही कैसे तो लगा अतो तो दीर्घ हुई फिर बोलो बोलो <त Aleaya> अची कमा तो मध्यम पुरुष क्वेश्चन क्या बनेगा गया <चालाव> अची कम या कमे आगे? कमे बीच बीच में कोई कमे करते हैं फिर वो बोलो अच्छी कमा तब नींद नहीं, नहीं होगा निग क्यों नहीं होगा बोलो आया आयादय आर्ध धातु के अर्ध धातु कहे चिली चंग आर्ध धातु का भी उपक्षा होने पर आय जब नहीं होगा तो निग नहीं होगा निग नहीं हुआ तो धातु क्या रहेगा कम कम के लूंग लकार लगेगा कमे स्लेष चंग वाच्य स्लेह के स्थान पर चिली कुछ चंग हो जाएगा चंग होने पर अ कम चंग का रहेगा अरे तो नी का नी रहेगा लोप हो जाएगा नी नहीं।, नहीं।, नहीं है तो यहाँ चंगी से देता होगा चंग पर कनी है है ए तो चंगी से तो देता होगा हाँ चंगी दी करने के लिए नी का नाम नहीं है चंग पर उसे दी हो जाएगा किसको देता होगा कम कम कम हो गया पूरा भलात विशेष अभ्यास चर्चा अभ्यास में क्या रहेगा कम आगे चंग का रहेगा अ तो। यहाँ देखो सनबा लघुने लगे ना नहीं अभ्यास है चम अ लघु पर कहे तो संब क्यों नहीं होगा हाँ चंग करनी चाहिए क्या चाहिए चंग पर करनी पहले ची है पहले चंग पहले नी उसके आगे चंग यहाँ पहले नी है ना चंग है। चंग ही है नी नहीं है इसलिए यहाँ सनब लघुनिस्त्र से संबत नहीं हुआ सनबत नहीं, नहीं, नहीं हुआ तो संत से अ कोई नहीं हुआ तो अभ्यास में अ रहेगा हैं दीर्घ लघु से दीर्घ होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा सनबत हो तो रहेगा सनबत क्यों नहीं हुआ है? चंग पर कणी पर में नहीं हुई सनबत तो नहीं हुआ सनबत तो नहीं होने से तो नहीं लगा दीर्घोलघु नहीं लगा तो रूप क्या में नहीं अच्छा अचकमत बोलो रुपा? अच्छा अचकमत रूप में मै कितने स्थान में हुआ है? है? कितने स्थान तीन हाँ, आताम आथम और इट इट में भी मै हो गया बोलो फिर अच्छा अचकमत कार में नीग होगा विकल्प से निग पक्ष में अकामी श्य इट गुण अयादेश क्या बनेगा अका मयिष्यत बोलो अकामयिष्यत शे का इतने स्थान बनेगा शे, तीन जगह पर पहला रूप बोलो जहां से बनता है शेता शे शे दूसरा शे था तीसरा हा श्या कितने स्थान बनता है सभी जगह में श्या बनता है दो जगह क्या क्या रूप बोलो जब नींक नहीं होगा वहाँ अट कम ईट श्य त क्या रो बनेगा कम ईट श्य त बोलो रूपये प्रदान टे रहे कितने स्थान में लगा नहीं लगा लंग लिंग छत्त कितने स्थान में लगा क्या सूत्र लगा क्या सूत्र बोलो ईट कितने स्थान पर हुआ पर हुआ किस सूत्र से बोलते सबू हाँ थोड़ा बोलने का भी प्रयास करो किस सूत्र से हुआ आधे से प्रत्यय लगा है कितने स्थान में क्या सूत्र लगा हम्म रूप बन गया इसका रूपरा हो गया अकमी से तो हो गया फिर बोल दो अकमी श्यात बसानी